ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दूसरे की मदद। एक बार एक नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कबूतर रहता था। वो बहुत दयालु था। वो मुसीबत में हर किसी की मदद करता था। उसे गाना बहुत पसंद था। सारे काम खत्म होने पर वो पेड़ पर बैठकर गाने गाता था। एक दिन गाते हुए उसे बहुत प्यास लगी। वो पानी पीने नदी के किनारे गया। तभी उसने एक चीती को पानी में डूबते देखा। उसने चीती की मदद करने का सोचा। थोड़ा सोचने पर उसे एक उपाय सूझा। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और चीती के पास फेंक अरे ओ चीती, जल्दी से इस पत्ते पर चढ़ जाओ और अपनी जान बचा लो। जल्द ही चीती पत्ते पे चढ़ गई और नदी के किनारे पहुंच गई, एकदम सुरक्षित। तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। चीती ने कबूतर को कहा। कबूतर बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीत गए। चीती ने उस कबूतर को मिलने का सोचा और वो कबूतर के ठिकाने पर चल पड़ी। रास्ते में उसने एक शिकारी को देखा जो उसके रास्ते में आ रहा था। वो पंचियों का शिकार करने का इंतजार कर रहा था। शिकारी ने कबूतर को पेड़ पर बैठे देखा। कबूतर का शिकारी पर ध्यान नहीं गया। वो त मगर चीती ने कबूतर को बताने की बहुत कोशिश की। उसे कुछ समझ नहीं आया। सोचने पर उसे एक तरकीब सूची। शिकारी ने जाल निकाला और कबूतर पर डालने का इंतजार ही कर रहा था। उसी समय चीती ने शिकारी की टांग पर काट लिया। शिकारी दर्द में चिल्लाया। और आवाज़ सुनने पर सारे पंची वहाँ से उड़ गए। कबूतर ने सारे पंचियों को उड़ते देखा और उसे भी समझ आ गया। वो भी जल्दी वहाँ से उड़ गया। कुछ समय बाद कबूतर चीती से मिला और उसकी जान बचाने के लिए उससे शुक्रिया कहा। चीती ने कहा मेरी जान बचाने वाले की मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। उस दिन तुमने मेरे बारे में बिना जाने मेरी मदद की थी। तुमसे अच्छा कोई नहीं है। तभी से वह दोनों परम मित्र बन गए और खुशी से साथ रहने लगे। नमस्कार बच्चों, आज हम फिर हाजिर हैं एक और कहानी के साथ। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है।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 और उसने अपना दम तोड़ दिया। उस किसान की लालच ने उस पत्ते की जान ले ली। तो क्या समझे बच्चों? लालच बुरी बाला है। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ हो। अगली बार एक और कहानी के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी पत्ते ही पत्त दीदी बोली, मैं पाँच तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई।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 एक था लाल वाले